चैतन्य वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोद गोपीजन समयुत बिंदव मनोहर पांचाकुश कृपा सिन्धु वातांग पाव वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयतगिरी ये पातम वंदे परमाधव बृंदाई तुलसी वैपिहाशवश्च कृष्णभक्तिपदेदेवी सत्वत्य नमो नमः नारायण देविंग नमस्कृत नर चईव नरोत्तम देवी सरस्वती वतोजयो मुदीर संकेतनेथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमोदाजगो सदा पिभवग्नमीषम तीर्थास्पद शिव भीरचु शरण्यम बीता हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरशते चरण तैक्ता दुष्टजुरीपी तरजलक्षी धर्मीष्टअर्ज वचसा जगगा दिता बधावध वंदे महापुरुष ते चरारिंद यद्लवनखचंदमि छटाया विस्जीत कि गोपवधुस्वर्शी पूर्णान रागरस सागर सारूर्ति साराधिकाई कद कृपा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभुनंद श्रीअद्वत गाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे आजानुलभुज कनका बद संता कभीतरो कमलायुताक्ष विश्वाम दिज भरो, भरो जुगध वंदे जगत प्रिय करो करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरा सुरुप भुक्ति मुक्ति दासी निवान्नून सदा नंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी गौरीरुशी तवाम भाग नारायण प्रियमदापहारम वारानसी पुपति भज विश्वनाथ बागीष वदने लक्ष्मीज से चक्षसि जशस्तृदय संबी सिंह नमह हरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हर आत्मना आत्मनम सिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपा जी ने बताएं प्राण अछेजार सहित हित उपचार शिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी वैष्णव के इस सिद्धांतों में लिखा है जे प्राण से सहित उपचार प्राण तो हमारा है बिना प्राण हम कैसे जी रहे सभी आदमी यही बोले कि प्राण तो हमारा है हमारा प्राण अच्छे जारी कथा का तो कोई मतलब नहीं हुआ प्राण तो है सब कोई क्या प्राण है शिल सच्चिदानंद भक्त ठाकुर इस बात को सुंदर सिद्धांत में लिखे हैं श्री लोच्चिदानंद भक्तमेन ठाकुर इस सिद्धांतों को एकदम साफा करके लिखे हैं वहाँ सिखाए स्वरणागति भक्तर प्राण सिखाए स्वरणागति भक्तर प्राण भजन राज्य में भक्त का प्राण होता है शरणागति भजन राज्य में भक्त का जो प्राण प्राण आशेजार से हित प्रचार भक्त राज्यों में भक्ति राज्यों में प्राण अचार सेहुत उपचार इसका मतलब क्या है मैंने सीखा है स्वर्णागति भक्तिरोति छोड़ देने से भक्त राज्यों का जितना सारे एक्सटर्नल सजावट है बाहरी तिलक माला मठ में रहना कपड़ा संया सब कुछ सब ये कोई वैल्यू नहीं एक पैसा भी छब्बीस लखन वैष्णवों का बताया गया शास्त्रों में ये छब्बीस लखनों में किश्नोई को शरण बोलके एक क्वालिटी है सारे पच्चीस क्वालिटी सारे पच्चीस क्वालिटी गुना वाली किसी का अंदर में अगर भरपूर है और अगर किश्नोई को स्वरण ये क्वालिटी अगर नहीं है तो बाकी जो क्वालिटीज है उसका कोई कीमत नहीं सारे मुर्दा किश्नोई को स्वरण ये नहीं रहने से बाकी लक्षण रहने से भी उसका कोई कोई कीमत नहीं बाकी किश्नोई को स्वरण ये है फंडामेंटल इसका ऊपर बाकी गुनावली रहेगा बाकी वो नहीं रहने से कृष्णई को शरण बाकी सारे खत्म कोई नहीं कुछ वैल्यू नहीं है उसका प्रचार क्षेत्रों में या तो श्रोवण का क्रिया गुरु गुरु से गुरु वैष्णवों से तमाम जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा तत्व ज्ञान का रास्ता खुले और अल्टीमेटली भागवत प्राप्ति का व्यवस्था हो जाए इस सारी इसका पीछे ये यही रहस्य है गीता का दूसरा उध्याय जो है द्वितीय उद्याय उसमें 42 नंबर श्लोक का चर्चा काल थोड़ा किया था इसमें आया था जमीम पुष्पिता जमीम पुष्पिता वाचम प्रवदती अविप्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीवादि काल इसका थोड़ा व्याख्या हुआ था वेदों का जो उद्देश्य है ये बड़ा गहरा है वेदोस्व साक्षात् ईश्वर आत्मत्वात् तत्मुझंती स्वर हो वेद साक्षात ईश्वर स्वरूप है इसीलिए इसको समझने में जोगिंद्र मुणिन्द्रो जितना सारे है सब निश्चय जो सिद्धांत तो है एग्जैक्टली exactly क्या है उसका उद्देश्य क्या है मूल क्या है ये समझ नहीं पाता वेदांतोकृत हम वेदांतोकृत हाँ। इधर बताया कि सारे वेदों में जो कुछ है उसका अंतिम क्या है सर्व वेद को विचार करते करते अंतिम में देखो वे अगर सारे वेद का चार वेद का चार होता है ना एक शाम जो जो अथर वो हैं ये सब जो है सारे पढ़ने का बाद वेद पाठ बेकार हो जाए यदि अगर भगवान को नहीं जान पाया क्योंकि ये स्वयं भगवान का ही कहना है तमाम वेद पढ़ के अगर हमको समझ में नहीं हम ही है वेदो वस्तु हम ही है तो तुम्हारा वेद पाठ करना बेकार हो गया कोई बात नहीं और वेद बिद मैं हूं कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि हम वेद जाने ऐसा मुश्किल है भगवान बोले वेद बिद चाहाम वेद का वेतता मैं हूं सब जानता हूं मैं जिन लोगों का माइंड का सेटलमेंट अभी नहीं हुआ स्थजो लाभ नहीं हुआ अभी भी फ्रिकल माइंडेड है अनस्टेबल अवस्था में है विश्वास भी नहीं है निश्चय नहीं हुआ उसका मन का बुद्धि का और वो लोग वेदों का पुष्पिता वाचा मतलब वेदों का ऊपर ऊपर जो सुंदर कर्मकांडों का फल बताया गया महाराज ये करो ये मिलेगा ये करो ये मिलेगा सुंदर सुंदर एक एक करके तरह तरह का लोक्रेटिव लोभनीय वस्तु जड़ जगत का जो लोभनीय वस्तु इसका बारे में लुहाने वाला लुभा मन को लुभाने वाला चीज़ है उसमें इसके इसलिए जमीमम पुष्पितम्वाचम माने वो वेदों का ऊपर मीठा मीठा जो कहना है उसके द्वारा जो आपका बताया गया सब सिद्धांत तो, ऊपर उपर जो है और वेदों को बोलते हैं वेदवादी हैं वेदोगों नहीं हैं वेदवाद रथहा पार्थ वेद को बोलते रहते हैं उन कर लिया और फिर से बोलो और कुछ नहीं वेदवाद रथहा पार्थ और महाराज कुछ नहीं है यही एक ही है ये सब सुष करो और बाद में क्रियाकर्म करने के बाद अंतिम में स्वर्ग में जाओ ये छे छोड़, छोड़ के कुछ नहीं मैक्सिमम स्वर्ग वेद वाद रथ हाँ पार्थो ए छोड़ के कुछ है ही नहीं वेद में जो बोला है वही सब करो ये छोड़ के कोई अन्न कुछ दूसरा कुछ है नहीं और उसका बाद बताया गया कामात्मन सर्ग, सर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग जो गतिम पति भोग ईश्वर्य जो जिसमें जिंदगी में ऐश्वर्यों का प्रादुर्भाव हो जाए या ऐश्वर्य ऑलरेडी है तो उसका और वृद्धि हो जाए कामात्मा न अंदर में कामना वासना लेके और स्वर्गो पराहा स्वर्गो मिलेगा स्वर्गो लोग यही तो अंतिम लक्ष्य है यही सोचते हैं ये जन्म कर्मों फलप्रदम ये तो जन्म और कर्म का फल ही विस्तार करेगा तो कुछ नहीं नेट जैसे जाल विस्तृत होता है ना जाल को विस्तार कर दो जाल विस्तार करने से उसका अंदर सारे कोई मछुआ मछुआरे ने पकड़ता है ये जाल की तरह है और ये जो कर्म कांडी का जाल का विस्तार ऐसा गहरा है गहनों कर्मणा गतिम गहणों कर्मणा गतिम कर्मों का गति गहरा है इतना गंभीर इतना उसमें कॉम्प्लीकेश है कि आप पागल हो जाओ भागवत या पुराण महाभारत विभिन्न जगह अलग अलग जगह में एक एक सब घटनाएं हैं सब घटना विचार करने बैठो तो देखोगे कर्म के कर्म का व्यवस्था के द्वारा और कर्म में फंस जाओगे इसमें निकालने का कोई रास्ता है नहीं जैसे इंद्र भगवान इंद्र स्वर्गों का राजा है इंद्र इंदुस्वर्गों का राजा हो होने के नाते इसका पावर है और कामना वासना तो जरूर है इंद्रों का अंदर बहुत कामना वासना होगा और इस समय इंद महाराज जब गुरुजी जी पधारे बृहस्पति जी तो ओश्वर्यों के द्वारा इसका जो मध आया जो मध है धनमधनमत के द्वारा उसका अंदर में जो अवस्था आया है इसके द्वारा गुरुजी जब सभा में पधारे गुरुजी जी, गुरु जी बृहस्पति ब्रह्मगो जब पहुँचे तो गुरुजी को सम्मान नहीं किया सचि देवी का साथ बै, बैठे थे और बृहस्पति देखे इसका ऐश्वर्यवाद हो गया इसको अभी तो बेकार अपराध हो जाएगा इसको अपराध हो गया बृहस्पति जी उधर से अंतोद्धन करके चले गए जब अंतोद्धन करके चले गए तो इंदो महाराज का समझ में आया कि हमने गलती किया गुरुदेव आया गुरुदेव को स्वागत करना चाहिए किसी भी हालत में रहो हमने ये नहीं किया तो अपराध किया अब गुरुजी जी कहाँ गया गुरुजी के ढूंढने निकले कि उसका चरण पकड़ कर पादक ग्रोहणा दिवी आधा उसका चरण को पकड़ लेंगे और क्षमा मांगेंगे और हमको क्षमा करेंगे हम तो शिष्य हैं उसका ढूंढने निकले गुरु जी को ढूंढने के लिए निकलें पूरा ज्यादा जगह छानबीन किए लेकिन गुरुजी नहीं मिले क्यों भागवत में लिखा हुआ है गुरुजी जी अदृश्यतामगत गुरु जी अदृश्य हो गए अतत् छुप गए अदृश्य मतलब शरीर अगर सामने से रहेगा गए तो दिख नहीं सके ऐसा अदृश्यतामगत तो उस समय ने बड़ा भाई अफसोस हुआ और सामने जोग्गो आदि है क्या किया जाए अब तो बड़ा विपत्ति आया गुरुजी कर देते सब तो नहीं है कोई फिर उसके बाद कहाँ गया त्रष्टानंदन का पास गया त्रष्टानंदन रूप का पास विश्व रूप का पास गया विश्व रूप को प्रार्थना किए बोले महाराज आप एक काम करो हमारा लिए जग जुग्गु आदि सब जो करना आपको आपको हम ग्रहण करते हैं आप कर दो कृपा करके उसको मनाया और फिर लेके आया आप हमारा जब जग जग्गो जब चल जब जग्गो जब चल रहे हैं तो जग्गो का समय में देवता लोगों को जो ओम बोल के आहुति दे रहे हैं उसमें स्पष्ट उच्चारण करके देवता को हवन दे रहे आहुति दे रहे हैं और पूरा हल्का उच्चारण करके उनका जो मातुल लोग सुर लोग हैं उनको भी दे रहा है इंद्रों को पहले समझ में नहीं आया और जब समझ में आया तो एकदम तुरंत ऐसा गुस्सा चढ़ गया तो सभा का अंदर वो यज्ञ चल रहा है गुरु तुमको यज्ञ करा रहे हैं तुम पुरोहित हैं तुम जजमान को करा रहे हैं तुम और संकल्प भी हो गया तुम तरवाल उठा कर बस उसको काट दिया गला वो गला काट दिया तो गया जग्ग ही ख़राब हो गया बहुत सारे ब्रह्म का पाप भी लगा ब्राह्मण हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उसको मार डाला ब्रह्म का पाप के लिए वो भागे कहाँ जाए बड़ा मुश्किल हो गया ऐसा करते करते बाद में ऋषियों ने बताया कि कोई चिंता नहीं हम व्यवस्था करते हैं आपके लिए चार हिस्सा करके बंटवारा कर देंगे ब्रह्महत्ता का पाप को वृक्षों लेंगे ले लेंगे माटी ले लेंगे जल ले लेंगे और स्त्री आती चारों में बंटवारा कर दिया ओ ब्रह्महत्ता का जो पाप का जो फल वृक्षों में जो वो आठ एक किस्म का एक ये एक तो हाँ गम जैसा वो निकालता है वो उस रूप में स्त्रियों का आप जानते हो ऐसा करके बंटवारा कर दिया इसलिए एकादशी का दिन इस पालन करना है फिर उसके बाद हंगामा हो गया विश्वरूप मारे गए तो उसका पिताजी ने प्रतिज्ञा कर लिया ये ये इंद्रों के हम विनाश करके ही रहेंगे वो भी एक व्याविचार युग्गो शुरू किया और यज्ञों में आहुति देने का सासाव साथ बोले इंद्रों को मारने वाले एक पुत्र जन्म हो जाए पुत्र ही तो है इंद्रहा इंद्रों को हनन करे ऐसा जन्म हो जाए तो यज्ञों में आहुति देने का साइम में उसका उच्चारण का जो संस्कृत में आगे पीछे उसको प्लूटो सर किसको जोड़ से बोलना है किसी को आस्ते बोलना हाँ है ऐसा बोलने का नियम है उसमें गड़बड़ी हो गया हम्म इसमें क्या हुआ फल होना था उसको कुछ फल कमाना लेके किया था क्या फल कमाना भले ये जो गो वैविचार्य जो गो हम कर रहा है उसमें जो पैदा होगा कोई वो क्या करेगा इंद्र को मार डालेगा और कर्मकांडी में आप काल भी बताया था थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा इसका पनिशमेंट तुमको मिलेगा तो उच्चारण का थोड़ा गलती हो गया था हुँ? इंद्रो शत्रु विवर्धस ये जो है इंद्रो शत्रु विवर्धस इंद्रो श्रोत्रो विवर्धस ये दोनों में माने अलग हो जाता है इंद्रो जो शत्रु है तुम बड़ा भारी ताकतवान हो जाओ इंद्रो शत्रु विवर्धा इंद्रो तुम जो शत्रु हो एकदम क्षमता बढ़ जाए तुम्हारा और यदि जुड़ से बोले बोले इंद्रो शत्रु तुम ऐसा तुम्हारा प्रभाव हो जाए इंद्रो को मार ढाल समझा समझा नहीं ऐसा <laughs> एक उदाहरण दे दे एक ध्वनि व्यक्ति का गेट में एक दारवान बिहारी दारवान है बिहारी दारवान है बहुत ताकतदार उसको मालिक ने लगा दिया था कोई चोरी फोरी करके लाने सावधान के देखना एक टकटकी लगा के देखला कोई और मालिक जो है ऊपर में कोई काम कर रहा था बड़ा मुकान है उसमें से एक चोर किसी भी हालत से कुछ चीज़ चुड़ा बस ले जा रहा था और मालिक जो था उसका स्टैमरिंग था उच्चारण करने का आ, वो वो मालिक को बहुत डरते थे मालिक जो बोले वही करेगा अच्छा से चिल्ला रहा है अच्छा से चिल्ला रहा है रुको मात जाने रुको मत जाने दो उसको बोलने का उद्देश्य था रुको मत जाने दो ही उच्चारण का इधर उधर हो गया वो आगे पीछे ऐसा स्लिप स्लीप हो गया वो उसको जवान भाड़ी है वो बोलने का अभ्यास है भाषा निकलता है ठीक से वो उल्टा हो गया रुको मत जाने दो बोलना था रुको मत जाने दो बाछे बोलो लेकिन माने उल्टा हो गया तो दारवान ने जब छोड़ दिया दारवान कुछ नहीं किया बोला तो छोड़ दो वो वाक्य चले गए तो उधर से चिल्लाए रे तोरे को बोला पकड़ने के लिए बोला आप तो बोले रुको मत जाने दो हमने जाने दिया समझा जा मेरा तो ऐसे एक एक, एक संस्कृतों में संस्कृत में एक एक थोड़ा सा आगे पीछे उच्चारण हो जाए तो उसका माने पूरा विकृत हो जाए ऐसा ही व्यवस्था हुआ इसमें क्या हुआ बित्ता पैदा हुआ जो बित्तासुर का इतना ताकत इतना ताकत कि स्वर्ग लोग को हिला दे फिर भी उच्चारण गलत गलती हो गया तो इसके लिए पनिशमेंट मिलना ही पड़ेगा बित्तासुर पैदा हुआ और बित्तासुर अंतिम में बित्ता को इंद्रों ने मार डाला इंद्रों ने मार डाला दधिची मुनि का हड्डी जो है शरीर का हड्डी देकर वज्र बनाया वज्रों से दो हाथ सब गल काट दिया उसके बाद इंद्रो मरने का पहले ही जो तत्व ज्ञान का उपदेश किया इसे इंद्रो जैसा व्यक्ति वो भी घबरा गया इतना बड़ा तत्व ज्ञान रहस्यमय ये ओसूर अवस्था में इसको कैसे हुआ असली तो ये तो उसूर नहीं वसूर शरीर को पकड़ा पहले तो राजा चित्र के दू ना बड़ा उसका तो अब ऐसा हालत है देवी जी हमारा पार्वती मैया ने आ, आ, सांप दे दी तो इसके लिए शरीर परिवर्तन तो हो गया उसी रूप में लेकिन देवी मैया का हिम्मत भी नहीं है उसका जो अंदर में जो शिक्षा तरंग जो भागवत धर्म का शिक्षा है दैट दैट्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय देवी मैया का कि, किसी का भी हिम्मत नहीं अगर तुम इस जन्म में मारा जाने का पहले बहुत तत्व ज्ञान को लाभ करके छोड़ दिया शरीर और फाइनल सक्सेस नहीं हुआ फिर भी तुम्हारा अगर किसी जोनी मिला फिर भी उसी अवस्था में तुम्हारा तत्वज्ञान अंदर में रहेगा उसको जैसे भरत महाराज जी को भागवत में बताया था भरत महाराज जी भजन में गलती हो गया इसलिए उसको हरि जन्म लेना पड़ा लेकिन हिरण जन्म होने का बाद भी उसका हृदय में जो शिक्षा वो भजन किया था जो शिक्षा किया था अपराकृत हैं उसका उसका अंदर प्रभाव था गजेंद्र मोक्षन देखो उधर क्या एवं व्यभूषित एवं व्यभूषित समाधायो मनोहृि जजापम तम परमम जप्यम प्राग्जन्माशिक्षितम गजेंद्र मुखशन भागवत का इस पहला श्लोक है तो उधर बताया गया कि देखो ये परम जप्पोज भगवान का नाम पहले जन्म में किया था अगस्त ऋषि का साप से इसका ऐसा हा, हालात हो गया लेकिन फिर भी इसका अंदर में जो पूर्व प्राग जन्माणुशिक्षितम पूर्व जन्म में जो गुरु वैष्णव जी जिसे सीखा था भगवत भजन का जो प्रभाव है वो इसका अंदर में इंटैक्ट था स्थिति कुछ बदल गया ऐसा हालात हो गया कि मरने का अवस्था हो गया फिर अंदर में वो ज्ञान जागृत हो गया प्रकाशित हो गया हाथी जोनी में था हाथी जोनी में था तो क्या हुआ हाथी जोनी तो बाहर में हाथी जोनी अंदर में ये आत्मा जो है पहले ये सब शिक्षा किया था तो परमार्थ राज्यों का जो शिक्षा है ये किसी भी हालत से विनाश होने वाला नहीं है अगर आप अपराध करोगे बड़ा भारी अपराध करोगे कि तब आत्मा का पात हो जाए तब जितना सारे शिक्षा विक्षा सब खराब हो उल्टा हो जाए अपराध के द्वारा उल्टा हो जाए तो अब तो मुश्किल वैष्णव गुरु का चरण में तो इधर जो है तो देखो हम कर्मकांडी का विस्तार कैसा है नेटवर्क नेट जो है नेटवर्क कैसा है इसको बोलने के लिए भागवत का ये बात को उठाए कि जब इंद्रों ने फिर से बितासुर को मारा वो भी ब्राह्मण था तो उसका हालत तो और बिगड़ गया बोले तो पहला तो हम चार बंटवारा करके दिया था ब्रह्मत्ता का पाप का आप किसको साथ बंटवारा करें और भागे भागे भागे दौर के कहीं जगह मिला नहीं वो कहाँ गया बोला बोला हिमालय में जो मानस सरोवर है वहाँ जो पद्म खिले हुए हैं पदों का मेड़ान का मैनान पानी का अंदर जो पद्म फूल खिले हुए उसका मैणान में जा कर बस्ती किया और लक्ष्मी देवी का शरण में गया और उधर जीना मुश्किल है क्योंकि आगुन में जो हवन दोगे ओंग इंद्राय स्वाहा तो वो कौन ले जाएगा खाना इंद्रों का खाना कौन ले जाएगा सब देवता का खाना कौन ले जाता है देवता सब देवता का खाना सब कौन ले जाता है भजन कौन ले जाता अग्नि देव कनिष्ठ है अग्नि देव ले जाता है अग्निदेव अगर पानी में कैसे जाए पानी में बस्ती किया पानी में जाए तो, मुश्किल इसीलिए उसके खाना ही बंद हो गया जान जा रहा है क्या करें फिर ऋषियों ने बोला खूब चिंता मत करो हम योग्य कराएंगे आपको ऐसा करके योग्य कराने का प्रतिश्रुति दिया तो मेरा कहने का मतलब है जो आप विचार करके देखो आपका संसारी जिंदगी में है या तो आ, या तो देवता का जिंदगी में किसी भी आप विचार करके देखो ये कर्मों का जो नेटवर्क है ये किसी भी हालत से समाप्त नहीं एक कर्म करो तो आपको फिर उसका ऊपर आव डाल देगा ना कर्म कांडी के द्वारा विवाह का व्यवस्था है महाराज तो लिखा हुआ वेद में हम तो हम जाने ठीक ही तो लिखा हुआ है बोलो तो ठीक है विधि विवाह करें तो क्या गलती है हम ठीक कुछ गलती नहीं करो विवाह कर लिया विवाह का बाद फिर दो चार संतान का जन्म हुआ एक संदान तो चोड़ हुआ डाकू एक संदान अच्छा हुआ ऐसा करते करते देखोगे उसका पोता पोती और सब ऐसा करते नेटवर्क ऐसा है उसको एकदम उसका जाल जो है नेट जो है उसके बा, उसके बाहर जाने नहीं दें, देखिए एक मात्र एक ही है काल जो बताया था ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता एक एकमात्रो वो गुरु वैष्णव का दर्शन हो जाए तत्व तो ज्ञानी गुरु का तब वो उसका कृपा के द्वारा तुम्हारा अंदर से जितना सारा ज्ञान अंधेरा है सारे हट जाएगा भगवान का भजन का शुरुआत हो जाएगा है ना लेकिन उसका कंडीशन पहले शुरुआत में बताया क्या है भले सिखा है स्वर्णागुति भक्ति प्राण स्वर्णागुति नहीं है तो कुछ नहीं है घर चले और कुछ नहीं होगा शरणागति नहीं है तो कुछ नहीं होगा फाका है उल्टा अपराध भी हो सकता है नहीं है मतलब तुम्हारा अपराध होगा ही होगा एकमात्र बचने का रास्ता है स्वर्णागति और शरणागति नहीं है तो अपराध होगा ही वो बचोगे नहीं ऐसा करते करते देखा कर्मकांडी का जो कर्मकांडों का जो प्रभाव है क्रिया विशेष बहुलंब हो गई इसका ऊपर भोग एवं ईश्वर जो दृष्टि को लगाकर ये सो है काम आत्मा न स्वर्ग पर स्वर्ग मिलेगा अच्छा अप्सरा को भोग करने के लिए मिलेगा पारिया बहुत स्वर्गों का भोग है बहुत सारे ये जन्म कर्म फलप्रदम तुम्हारा जन्म कर्म का चक्कर जो है किसी भी हालत से छूटेगा नहीं चौवालिस नंबर श्लोक में ये विपत्ति क्या है ये बताया कि भोगयश्वर्यो प्रस्यान तयापहृत चेत सम व्यवसायत्म का बुद्धि ही समाधो न विधीयत इसी प्रकार भोग भोग एवं ऐश्वर्यो भुक्ति मुक्ति ये सब का ऊपर प्रकृष्ट रूपे जो आसक्ति अंदर में रहे भोगश्वर्जो प्रस्यानम जिसका अंदर में भोग और ये जो है सब सबको जो भोग ऐस जो जो कि है अर्थात भुक्ति मुक्ति सबको ऊपर जो विचार है जिनका आसक्ति है तो ये वेदों के जो सुंदर पुष्पिता वाचहा खिले हुए सुंदर फूल जैसा सुंदर वचन का जो प्रभाव है इसके द्वारा त्वयापुर चेतसम उसका जो चेतना रियलाइजेशन का जो आ, जो क्रिया है वो धीरे धीरे उसको कमती हो जाता चेतना चेतना गिर जाए तो मतलब इसका ही नाम अधपतन है चेतना कॉन्शियसनेस का डिग्री जितना परिमाण में कम हो जाए तो चेतना कम होते होते मानव जन्म आपका समाप्त हुआ चेतना कम हो गया मरने के टाइम में तो आपको लोअर जोनी मिलेगा नीचे चेतना है अनुभव शक्ति रियालाइजेशन पावर विचार कम बहुत सारे ये जब आप धीरे धीरे गिर जाए अपराध और पाप ये सब करते करते तो उसका नीचू जोनी में जन्म हो जाएगा आप वो छिपकली हो जाओगे टिक टिकी -टिक गिर गिर टिकटी -टिक सांप नीचा जोनी में जाता है कीड़े मकोरे और लोअर स्पीशीज और लोअर भी कीड़े मकोरे और लोअर स्पीशीज ऐसा करते करते नीचे नीचे नीचे जाओ अब कॉन्सियसनेस का जितना सारे वृद्धि होगा होते होते परम चेतन वस्तु चैतन्य चरण में तुम्हारा पूर्ण रूप से तुम्हारा गुरु वैष्णव के चरण में आत्मसम के आत्मसमर्पण होने के नाते तुम्हारा पूर्ण चैतन्य चरण में अनुराग वृद्धि हुआ तो इसके द्वारा तुम्हारा चेतना का पूर्ण विकास हुआ इसमें तुम्हारा क्या होगा क्या होगा अदगति होगा उन्नति इसलिए सुंदर सुंदर शास्त्र में कहना है जे ये भ्रमण करते करते जगत अचैतन्य मिदम अचैतन न विश्वम यदि चैतन्य ईश्वरम न विदु हो सर्वशस्त्रज्ञों पर ही भ्रमण तिथि जनाहा काल ये सब व्याख्या करेंगे थोड़ा आज एक साथ व्याख्या तो आगे नहीं चलेगा अचैतन्यदम विश्वम यदि चैतन्यम ईश्वरम न विदु तो उसका हालत क्या है चैतन्य सही परम चेतन्य वस्तु जो कृष्ण है वही श्रीकृष्ण चैतन्य नाम लिखा था परम चेतन बस तो है अर्थात अनंत जगत में चेतना का एकमात्र आधार है वो चैतन्य चंद है ना इसका बारे में काल चर्चा करेंगे आप ये चिंता करो भोगश्वर्य जो प्रस्यानम तयापोहित चेतसा व्यवसायत्म का बुद्धि समाधो न विधि हते अब उसका लिए वो उसकी किस्म का ऐसा किसीम का व्यक्ति का बुद्धि का सेटलमेंट हो जाए ये आशा नहीं कर सकते हो व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधियाते इसका बुद्धि का कोई सेटलमेंट संभव है क्योंकि वो तो बोले वेदा का पुष्पिता तो बाचा इसके द्वारा लोभनीय वस्तु जो है लुक्रेटिव ये सब जो ऑफर है इसके द्वारा भोग प्रशक्स भोगविश्ज प्रशक्त्यान तयापचेत समेतना लुप्त होगी लुप्त हो ना, लुप तो लुप तो ना कमती होते जा रहे हैं एकदम इसका लिए माइंड का सेटलमेंट निर्णायत्व का बुद्धि नहीं होने के कारण अर्थात इधर का इसका मन का सेटलमेंट नहीं होने के कारण किसी भी हालत से उसका कोई रास्ता खुलेगा नहीं इसका रास्ता खुलेगा नहीं बड़ा भारी प्रॉब्लम हो जाएगा समस्या बन जाएगा एक समस्या से दूसरा दूसरा से तीसरा तीसरा से चौथा ऐसा करते तो सारे समस्या तुमको घेर लेंगे चारों ओर से तुम बोले हमने क्या किया हाँ क्या किया विचार करके देखो क्या किया भगवान तो कुछ नहीं किया भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जगत को परिचालना करते हैं लेकिन भगवान किसी का जीवों का जो स्वतंत्रता नामक रत्नों को दिए हैं इसको ऊपर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते इसको बोला खेल भगवान खेल कर रहे जीवों का साथ किसी का ऊपर बच्चा का साथ पिताजी खेल रहे हैं बच्चा का इच्छा को ऊपर इंटरफेयर करे तो बच्चा रोना शुरू कर दिया खेल नहीं जमेगा वो बच्चा जो बोले हाँ तुम घोड़ा हम चढ़े हाँ हाँ घोड़ा ले उड़ जा करते हैं ना बड़ा बड़ा राजा महाराजा घर में जाए तो बच्चा बन जाता बच्चा का सामने और बच्चा बन जाता ना लेकिन दरबार में बा हम साहन है लेकिन घर में जाता है बीबी के सामने एकदम बिल्ली बन जाता है है जितना बड़ा है हमारा बांग्ला में कुमार आशुतोष बांग्ला का बाघ बांगला बेंगाल का टाइगर नाम था उसका नाम है कुमार आशुतोष कुमार आशुतोष वो भी घर में ही आता तो बीबी के सामने बिल्ली बन जाता घर से बाहर जाए तो टाइगर हाँ ऐसा नहीं है मैं सब वीरत खत्म हो जाता है बीबी का सामने तो ऐसा ही जादू है तो इधर जो कहना है तो ये आपका बताया गया इसका कोई बुद्धि का कोई सेटलमेंट संभव नहीं हो का बुद्धि नहीं हो इसका बाद जो श्लोक को बताया गया ये बड़ा आश्चर्य श्लोक है क्यों बोले इसमें तरह तरह का विचार उत्थापित होता एक एक व्यक्ति का एक एक किस्म का विचार विचार तो आएगा और जो भगवत भक्त भाग नहीं है और परंपरा का अनुगमन नहीं कर रहे हैं उसका लिए श्लोक बड़ा खतरनाक बन जा सकता है देखो त्रैगुण विष्वया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुनो निर्द्वंद्व नित्य सत्युस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान पहले तो भगवान का ये श्लोक का अगर माने समझ में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर माने करने जाए तो क्या माने हैं अर्जुन वेद त्रिगुणात्मिका है और तुम त्रिगुण का बाहर जाओ तो जगत का आदमी हैरान हो जाएगा अभी आपने व्याख्या किया भगवान ने बताया साक्षात बताया वेदस्वर वे रमे वेद्यो आर आपने बोला वेद साक्षात अपूर्व शेय भागवत से उठा के बताया था वेदस्व साक्षात साक्षात ईश्वर तत्र मुझंत सुरय तो इसका क्या समाधान है उल्टा हो गया व्याख्या हाँ, इधर गीता में साक्षात भगवान बोल रहे तो क्या होगा तो वेद को छोड़ दो वेद फेंक दो वो त्रिगुणात्विका है भगवान ने बोला वेद त्रिगुणात्विका अत तुम उसको छोड़ दो तुम निष्ठगुण भाज यही तो माने होगा ये माने करने जाए तो वेदों का अपमान होता है डायरेक्ट वेदों का ऊपर अपमान होता है अपमान होता नहीं तो इसका माने क्या होगा पहले ये अच्छा इसका माने का विचार करने का पहले है, जो भगवान तुमको कर्म फल को ये तो इस, इसी का तो विचार चल रहा है कर्म कांडी कर्मफल लेके जो कर रहे हो उसका तुम्हार क्या नेटवर्क हुआ और कर्म फल को छोड़कर कर अंदर में कामना वासना को समाप्त कर कर तुम निष्काम होकर काम ये पॉइंट को पहले क्लियर करो ये जो विषय है इसको साफा करने के बाद हम इस लोक में जाएंगे फर्स्ट पॉइंट है जगत का जितना सारे आदमी वो बोलेंगे महाराज हम क्या पागल है कोई कोई हमारा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा कोई आ, कोई रिजल्ट नहीं है फल नहीं है हम क्या ऐसे ही करेंगे कोई क्रियाक्रम किसी ने शुरू करे तो उसका पीछे तो कोई मोटिव रहेगा विदाउट मोटिव होता क्या इसी का ही उत्तर शास्त्रों में है आ, जो प्रयजनम अनुद्देश मंदधीर ओ पी नवर्तते बुद्धि बहुत खराब है बहुत कम बुद्धि वाले हैं फिर भी उद्देश्य नहीं है कोई रिजल्ट हमको फल नहीं मिलेगा फिर वो काम करेगा ऐसा हो सकता है जितना ही कोई भी हो फल को फल मिले इसीलिए उसको काम नौकरी करे मैं तंखा मिलेगा महीना बाद हाथ में कैस आएगा कोई भी काम करो विवाह करे उसका विचारे महाराज विवाह करेगा संसार का सुख है वो एंजॉय करे बाल बच्चा होगा उसका साथ एंजॉय होगा ये भी तो फल है कोई भी करो कर्म करो विद्या पाठ करने के लिए क्या करने के लिए बोले विद्या पाठ करे महाराज उसका बाद स्कूल में गया कॉलेज में गया उसका बाद पास करें नौकरी चाकरी मिलेगा सब उद्देश्य है उद्देश्य है आप क्वेश्चन आता है हमारा पहले ही तो भगवान का ये जो उपदेश है बहुत बेकार लगा ये तो ठीक नहीं है कोई उद्देश्य नहीं है कामना बासुना रोहित होकर है कोई काम करे तो संभव नहीं है ये क्वेश्चन आता है तो भगवान का तरफ से क्या उत्तर होगा भगवान का तरफ से क्या उत्तर होगा फलाकांक्षा छोड़कर काम करो ये भगवान बोल रहे हैं आदमी लोग सब तर्क दे रहे हैं क्या दिमाग खराब हो गया क्यों करेगा हम भगवान का तरफ से उत्तर ये हैं तुमको हम फलाकांक्षा छोड़ के काम करने के लिए बोला है। ये हमारा कोई फायदा नहीं ये तुम्हारा फायदा है हमारा फायदा बना तुम्हारा इसमें क्या होगा कर्म बंधन का समाप्ति हो जाए दिस इज द ओनली प्रोसीजियर थ्रू विच विच यू कैन गेट आउट ऑफ दिस बॉन्ड्रेज ये जो चक्कर है उसका बाहर कर्मों का जो मार्ग है इसका अब पहला बात भगवान बोल रहे देखो जनक आदि जो राजा है सब जारे जब सारे हैं वो लोग भी कर्म किया है भगवान बोल रहे हम भी कर्म करता है हम कर्म नहीं करता लेकिन हमारा वो कर्म का कोई दरकार नहीं है फिर भी हम करते क्यों बजेन उद्देश्यहीन उद्देश्य बिना मतलब कर्म करना और फलाकांक्षा को छोड़ कर्म करना दोनों एक चीज़ नहीं आपका कन्फ्यूजन हुआ कोई उद्देश्य नहीं पागल का माफी कोई काम करो ये क्या ये क्या फलाकांक्षा छोड़ के काम करने का बराबर होता है भगवान बोले नहीं तुम समझे नहीं उद्देश्य हो बिना उद्देश्य विदाउट एनी गोल तुम पागल का माफी काम करो ये हम नहीं बताया हम बोला फलाकांक्षा छोड़कर काम करो तो महाराज फलाकांक्षा छोड़कर काम करे और उद्देश्यहीन रूपे दोनों के समान है भगवान बोले नहीं सामान नहीं तुमने तो गलत समझा मेरे को बोला था कैसे व्याख्या करो बोले बात यह है जनकादि राजा जो कर्म किया है वो ऐसा उसका ज्ञान था किसी भी क्रिया कर्म में उसका कोई इच्छा नहीं था लेकिन जनकादि राजा या भगवान श्री कृष्णो रामचंद्र जो भी किया कर्म किया है जगत का किसी भी क्रिया कर्म के साथ उसका कोई लेना देना है क्या वो किया है इसलिए वो जनसंग अर्थात एक श्रेष्ठो व्यक्ति जो करेगा बाकी आम दुनिया उसको देख के उसका पीछे अनुवर्तन करे हमारा समाज में अगर हमारा पूर्वजों ने साधो शांति अगर ये क्रियाक्रम को लात फात मार के सब छोड़ देता तो हमारा भी बुद्धि में ये बैठ जाता वो करते आया है वो देख के हम सीखा तो समाज में जो श्रेष्ठ ज्येष्ठो व्यक्ति या साक्षात भगवान रामचंदो साक्षात भगवान कृष्णचंदो चैतन्य महाप्रभु पिता का साधु के लिए गया गया भगवान का क्या साधु का दरकार है और क्या वही जगन्नाथ मिश्र क्या है ऑर्डिनरी आदमी है कोई सब पार्षद है फिर भी चैतन्य महापुदी दिखा गया जाके साधु अर्पण किया दिखा गोन का बहाना किया संन्यासारे है न किया न तो भगवान बोल रहे हैं कि उद्देश्यहीन रूप में कर्म करना और फलाकांक्षा को वर्जन करके तुम क्रिया क्रियाकर्म दो एक नहीं है हमारा दिल को समझने का कोशिश करो तुम लोकसंगो समाज में ये जो व्यवस्था बने हैं इसको वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान को सामने रखा भगवान को उद्देश्य कर कर कर भगवान को ऑफर कर देता कोई भी क्रियाकर्म करे भगवान को दे देता पिथु महाराज जगज किया सब भगवान का सु सुख भगवान को सुखी बनाने के लिए ए इंद्रो जगज करता है भगवान को सुखी बनाने दिया करता है इसका पीछे कारण है सब एक एक व्यक्ति का मोटिव काम करता है और एक उदाहरण दे दे आपको समझ में आएगा बचपन में हम लोग भी खेला करते थे खेला करते थे ना आपस में से इतना सारे छोटे छोटे बालक है दोस्त लोग सब क्या करते हैं दो टीम बना लेते हैं ए तू उसका टीम में हम इसका कृष्ण भगवान भी किए दो टीम बना के बोले ये अभी फुटबॉल खेलेंगे तू वो टीम में हम ये आ खेला खेला हो गया बहुत सुंदर गेम हुआ इतना सुंदर खेला हुआ बड़ा आनंद आया लेकिन हमारा टीम का हम हम हमारा टीम का पराजय हो ठीक है अब जय कल तो हम हराया था तुम्हारा टीम को हाँ ठीक है जय पराजय कोई हंसते हंसते घर चला गया तो बा, बालक लोग जो टीम करके दो खेल कूद किया सुंदर उसमें कोई डांटी एम नहीं है सिर्फ आनंद लेना एंजॉय करना खेल खेल कूद करके बस समय को पास करो आनंद लो इसके द्वारा दोनों में विदेश होने का कोई बात ही नहीं जय पराजय होती रहते कल तुमको हराया तुम था तुम आ जा हरा था कृष्ण भगवान भी आज हार गया सीधा मेनो पराजित पराजिता लिखा है भागवत सीधा हरा दिया कृष्ण को कृष्णों को तू हर गया किष्णो, किष्णो हर ले मेरे को कान में ले आ जा कृष्ण उसको काद में ले लिया श्री को श्री को काद में ले लिया और बोले चले चल उतना तक क्योंकि ये चैलेंज था ना उसका बेट था जो तुम हार जाओगे हमको काद में लेके उतना किलोमीटर ले जाना बोल चलो क्या, हम हार गया क्या, क्या है श्रीराम को काद में ले लिया श्रीराम पैर दे कृष्ण का बक्स स्थल में ऐसा ऐसा कर रहा मजा कर रहा माथा में बजा रहा ऐसा करके <laughs> तो ये सब सम्भव है क्योंकि इसका नाम कृष्ण है नारायण के नाम सत करे जाओ तो झाड़ खाओगे किसने का तो सब संभव है करके तो देखो किस न किन कितना मजादार है सब संभव है किश्नों का कुछ भी करो लेकिन उसी स्टेज में चलो पहले तो होगा नहीं तो दो बच्चा लोगों में जैसे खेल कूद करने के लिए जैसे दो टीम बना के खेल कूद किया उसमें कोई एक्टा टारगेट ऐसा है वैसा करके नहीं किया मज़ा लेकिन दो टीम बना के खेल शुरू हुआ लेकिन जुआरी लोग बैठ गए दो पक्ष में इधर जुआरी लोग वो जुआरी लोग आज हाँ, जुआरी लोगों में अभी खेल चल रहा है जुआरी लोगों का अंदर जो है वो वो जो खेल चल रहा है वो क्या उद्देश्य वो उसमें तो उसका रहेगा अरे हार जाएगा तो उसका ऊपर बहुत वो जो जुआ खेलने बैठे हैं उसका उद्देश्य अलग है समझा मेरा बात जुआ खेलने बैठे हैं वो उद्देश्य वो छोड़ वो तो खेल नहीं सकता ऐसा उसका उद्देश्य हम जय होगा उसको परा का कर कमाल चाहिए हमको यही तो करे तो ये दोनों उदाहरण आपको समझ में आया कैसा तो प्रयोजन प्र, नहीं है फिर भी जौनक राजा प्रहलाद महाराज तुभा महाराज अम्बरीश महाराज पृथ्व महाराज हैं ये सब सारे समाज को व्यवस्थित रखने के लिए और भगवान को संतुष्टि करने के लिए सारे क्रियाकर्म यहाँ तक भी ब्रह्मा भी बोले ब्रह्मा जी भी बताए पंचमस्क में है पंचमस्क में ब्रह्मा जी स्वयं अपना पोथा अपना पोथा को बताए कि देखो हम शंकर सारे जितना सारे लोकपाल है सारे भगवान का आदेश को पालन कर रहे हैं कि उसको संतुष्टि विधान करने को। कर। बम्मा का दिमाग खराब नहीं हुआ कि क्या सृष्टि करके बैठ जाए यह आज्ञा का पालन करना ये भी सेवा है इसलिए कर रहे हैं तो अगर फलाकांक्षा वर्जन करके उसमें तुम्हारा जय हो कि पराजय हो इन कृष्ण भगवान ने युक्ति दिया था किसको अर्जुन को तुम सुख दुखो जय पराजय सबसे छोड़ दो देखे सिर्फ कर्तव्य करना है तुमको तुम्हारा खतियों का धर्म है सधर्म पालन करने के लिए तुम काम सधर्म पालन करने के लिए तुमको करना चाहिए और ये करो तुम तो अर्जुन अर्जुन का हृदय अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आया अरे क्या है इसका माने क्या क्यों करेगा तो जब तर्क वितर्क का झंझावात चल रहा है तर्क वितर्क का समाप्ति नहीं हुआ उसका मतलब अर्जुन का अंदर में संपूर्ण शरणागति नहीं आया जब गुरु वैष्णव के चरण में संपूर्ण शरणागति आया था, तब गुरुजी का वैष्णव का कोई क्रिया में कभी भी असंतोष डिसेटिस्फेक्शन या प्रतिवाद नहीं आया गुंजाइश नहीं आए अब एक चीज को आपने समझा आज जो इस श्लोक जो है जो हमने बताया 45 नंबर जो श्लोक है उसमें त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रयुण नो भार्जुनो निर्द्वन्दो नित्यो सत्युष्तो निर्योगो क्षेम आत्मवान इसमें जो इसका जो व्याख्या है इसका जो ऊपर ऊपर का व्याख्या है इसमें लगता है कि डायरेक्ट बेस का अपमान है क्योंकि क्योंकि क्यों भगवान से किसने बताया वेद त्रिगुणात्मक है तो एक काम करो इसका बाहर चल लो जाके नित्रयी गुणों त्रिगुण अर्थात त्रिगुण शतरोजोतम गुणों का जो इन्फ्लुएंस है प्रभाव है इसका बाहर पहले जाओ और बाहर जाने के बाद तुम हमारा जितना सारे टीचिंग्स है हम जो कह रहे हैं वो सब समझ में आ जाएगा निर्द्वंदो निर्द्वंद्व मीन कंडीशन कन्फ्लिक्टिंग अवस्था आ, सीत उष्णों अच्छा बूढ़ा ये द्वंदो समाज द्वंद्व ये दोनों में आपस नहीं है फाइटिंग सुख दुखो सीत अच्छा बूढ़ा ये जो इसको व्याकरण में बोला जाता बचपन में पढ़ा था तुमने जरूर इसको बोला द्वंदो समाज दीघु समाज द्वन्दो समाज हैं बहुबरी समाज सब पढ़ा था ना भूल गए सब ये इसने भगवान बोल दे ये अगर तुमने निस्त्री गुण भवार्जुनो निश्च्रयगुण भवो अर्जुनो हे अर्जुन भवो निस्त्री गुण त्रिगुण का बाहर जाओ तो उसमें तुम्हारा जो कन्फ्लिक्टिंग कंडीशन समाप्त हो जाएगा तुम्हारा जो द्वन्द्व है ये अच्छा ये बुरा ये सब द्वन्द्व हो रहे हैं नित्य सत्योस्तो अतः का स्टेबिलिटी में तुम्हारा स्टेबिलिटी तुम्हारा हृदय में आ जाएगा नित्यों ये नहीं कि अभी का सदगुण आया किसी किसी चक्रवर्ती का बाबू का हृदय में वो सद्गुण का कोई कीमत नहीं जब तुम्हारा हृदय से सद्गुण कभी भी हटने वाला नहीं है मरने का पहले अगर ये कंडीशन आया जाए तो तुम्हारा ये जो सदगुण है ये इसका स्टेबिलिटी आ गया अर्थात वो प्रकृति का जो सदगुण वो नहीं अप्रकृत सद्गुण समझा मेरा बात शुद्ध सतु जब तब सतगुण का अंदर मिलावट रहता है एडमिक्सचर जैसे हम बोले जो चतुर्वेदी जो साहेब जो है वो है बुरा सात्विक आदमी है तो सात्विक आदमी ये बोलने का साथ साथ हमारा बोलने का पॉइंट ये था कि चतुर्वेदी बाबू का अंदर सतगुण का प्रभाव ज़्यादा है हमारा कहने का ये मतलब नहीं था कि सतगुनी है और रजगुण और तमगुण बिल्कुल नहीं है ये बोला नहीं मतलब उसका सतगुण का प्रभाव ज़्यादा है और रजोगुण भी है क्योंकि प्रकृति में जाते हैं प्रकृति में सतगुण रजगुण और तमगुण तो सतगुण प्र, प्रधान व्यक्ति का सतगुण प्रधान उसका भी लक्षण है जड़ जगत का ज्ञान लाभ करने की इच्छा होगा मन में शांति आएगा झगड़ा करने का इच्छा है बहुत क्वालिटीज़ है तो सतगुन का प्रभाव का मतलब ये नहीं कि उसका अंदर से रजोगुन और तमोगुन बिल्कुल चला ये नहीं किसी का अंदर में ये तमोगुनी आदमी है कैसा है ये तो इसका मतलब ये नहीं तो उसका तमोगुनी है उसके अंदर में रजोगुन नहीं है सतगुन ये नहीं हो सके तो बहुत थोड़े से परिमाण में सतगुण है तमोगुन बहुत काफ़ी है रजोगुन कम है तो दुनिया में किसी का भी गुण और दोष का विचार करो इसमें ये विचार आएगा तीनों गुणों का एडमिक्सचर है लेकिन जब गुरुविष्णु है उसका बारे में ऐसा कभी नहीं बोलना शुद्ध भूमि का गुरु जो है उसका अंदर में शुद्ध सत्व का प्रभावी बने रहता है हर वक्त शुद्ध सत्व का ही प्रभाव है और कुछ गुणों का कोई दर्शन नहीं समझा मेरा बात तो अर्जुन को बोल रहा है देखो तुम पहले जो निर्द्व हो जाओगे तुम्हारा अंदर में कंट्राडिक्शन नहीं रहेगा नित्य सत्युस्तो तुम्हारा सत्वगुण का स्टेबिलिटी आ जाएगा हैं निर्योग खेम आत्मबान और निर्योग जोगो खेम जो है किसी वस्तु को अटेंड कर ये वस्तु को चाहिए हमको ये जो अंदर में खिंचावट है डिटर्मिनेशन है इसको जोग और खेम जिस वस्तु को प्राप्त कर लिया उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसका तुम्हारा जिंदगी भर वो वस्तु रहे जोगो खेम समझते हो जोग मतलब जिस वस्तु का वह तुम्हारा इच्छा है प्राप्ति करने का और किसी भी हालत से तुम्हारा प्राप्ति हो गया अब प्राप्ति होने के बाद आपका इच्छा है वो वस्तु ना जाए हमारा साथ रह जाए ये खेम योग और खेम अर्थात चीज वस्तु नहीं है उसको प्राप्ति करने का इच्छा और उसको रक्षा करना प्रोटेक्शन देना बहुत धुंद कमाए हैं आप और धंदौलत कमा कमाने का बाद आपका इच्छा है धंदौलत तो बहुत परिश्रम करके बनाए बनाया है और अभी ये धंद को हमारा ज़िंदगी भर तक रहे यहाँ तक भी हमारे जाने का हमारा पुत्र उसको सब मिल जाए यहाँ तक कि वो धंध को बढ़ाए खराब ना हो जाए यही इच्छा न तो ये जोग और खेम जोगो खेम का संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले सकता है लेकिन अगर आपका अंदर में हंड्रेड परसेंट शरणागति आए तो भक्तों का अंदर में जो इच्छा होता है भगवान वो भगवान इसका अंदर में सब पूर्ण हो जाएगा और वो वस्तु को रक्षा करने का भी व्यवस्था भगवान कर देंगे ठीक है तो ये जो अनिश्च्री गुणों भारों और आत्मवान हो लेकिन यह बोला आत्मवान जो पुरुष है जो जो आत्मवान पुरुष है वो आत्मा में संतुष्टि रहता है अर्थात जिसका अंतर्दृष्टि ज़्यादा खुला है बाहरी दृष्टि नहीं है ये बाहरी दृष्टि के द्वारा जो हम आपका जो मन है बुद्धि है बाहरी जगत में रमण करते हैं जिसका अंतर्दृष्टि हुआ वो क्या करता है बाहरी दुनिया में है लेकिन वो बाहरी दुनिया का कोई रनक उसको सताता नहीं है न गुरु वैष्णव भी जगत में है साधारण आदमी भी, भी है लेकिन गुरु वैष्णव छोड़ के दूसरा आदमी का जो कंडीशन है और गुरु वैष्णव का अवस्था एक तो नहीं है क्योंकि क्योंकि इसका अंदर में जो, जो जोग और खेम है वो ये जो है ठाकुर जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठाकुर जी का दायित्व तो है और इधर जो विचार है आत्मवान मतलब है जो आत्मवान मतलब आत्म आत्मवान मतलब है आ, आत्म आत्मतत्व तो अवगत तो होने के बाद उसका हृदय शांत हो गया ये तो आत्मवान आत्मबान आत्मविद आत्मस्थो ये है ना सब उसका दृष्टि रहेगा अंतर्दृष्टि वही प्रज्ञा चलित तो, वही प्रज्ञा चलितों बुद्धि के द्वारा बद्ध जीव तमाम दुनिया का शब्द स्पर्शरूप और गंधों में विचरण करते हैं इसीलिए इसका बंध बंधन है और तो कोई बंधन का कारण नहीं क्यों तुम्हारा गुरु जी का ऐसा होता है किसी भी हालत में चुपचाप शांत हरी कथा बोलें तो हरी कथा बोले ठाकुर जी का चिंतन करे नाम जप करे कोई भी आए उसका सामने आए शांत हो जाता है क्यों उसका अंदर में शांति है तो किसी को शांति देता तुम्हारा खुद का अंदर में अगर बेचैनी है तो किसका शांति का व्यवस्था आप करोगे आपका खुद का ही शांति नहीं है तो दूसरे का शांति का व्यवस्था तुम कहां से करोगे संभव नहीं है यह संभव नहीं है वेदों का बारे में जो विचार बताया बड़ा हंगामा हो जाएगा त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रुण भावार्जुन पहला विचार ये है कि वेद का वेद में वेद का जो कर्म कांड है ये तो है ही है वेदों में लेकिन वेदों में चार भाग है चार भागों में एक तो संहिता है ब्राह्मण है आरणक है उपनिषद है संहिता है ब्राह्मण है आरणक उपनिषद चार भाग है, है? संहिता और ब्राह्मण ये सब पार्ट वेदों का अंदर में जो डिवीजन है डिवीज़न वेदों का अंदर में जो डिवीजन है भाग है उसमें संहिता और ब्राह्मण ये दोनों को लेकर कर्मकांडी का सारे विचार विचार जो आचार विचार जो कुछ भी व्यवस्था है सब इन ये जो पार्ट है इसका अंदर में जितना सारे कर्मकांडो का उपदेश है क्या कुछ करना है नहीं करना है सारे जो कुछ भी क्रियाक्रम है फास्ट चैप्टर अश्वमित जो कराने के लिए अभी बोला वो जो ऋषियों ने बोला इंद्रो को डरने का बात नहीं तुम तो ब्रह्मोत्तर होता क्या क्या हम अश्वमित जो कराएंगे बोला लेकिन फिर भी कर्मकांडी के का चक्कर से इंद्रोजी का आज तक छुट्टी नहीं हुआ और निसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज तुगे प्लेन बात बोलते हैं वेरी सीधा बात कैसा सीधा बात भले प्रहलाद देखो तुम्हारा और हमारा विषय में जो जो व्यक्ति चर्चा करेगा उसका कर्मबंधन विनाश तो बोले महाराज जो इतना जन्म जन्म तक चक्कर खमाप तो नहीं इतना इजी वाह नृसिंगदेव अपना जवान से अपना मुखबदमश ने तो मंचो स्वर्ण काले कर्मबंधाद्रमुचते कौन बोला निसिंग भगवान सैंग बोला प्रलाद को बोला त्वांचरण काले कर्मबंधाध प्रमुख चते तुम्हारा और हमारा बारे में जो विषय है उसका बारे में कोई अगर चर्चा करे चिंतन करे तो ये कर्मबंधन का बाहर चलेगा दैट इज इजिएस्ट प्रोसीडियोर भक्ति का विषय हो गया लेकिन आदमी इतना अकलमंदी है बुद्धि इतना खराब हो गया इतना सीधा रास्ता छोड़कर टेहरा रास्ता में जाना चाहते तो ये जो त्रिगुण त्रिगुण विषया वेदा बोला है ये जो संहिता ब्राह्मण जो है ये दोनों वेदों के अंदर में जो लुक्रेटिव जो विषय है प्रधान प्रधान वेदहा पुष्पिता बाजा वेद का जो पुष्पिता है, ये दोनों में है लेकिन आरणक और उपनिषद में कभी भी ऐसा बात नहीं है आरणक में देखोगे कैसे आत्मबंधन अपना जो जड़बंधन है उसको छुड़ा छुड़ाकर कैसे उपनिषद का ओर ले जाएगा और उपनिषद का अंतिम लक्ष्य भगवान का ओर ले जाए क्योंकि भगवान का ओर बैठा देना ही उपनिषद का काम है उपोनिषिदती थी उपनिषद हाँ। उपो उपो समीपे भगवान के जाम सामने जाके तुमको बैठा देगा उपनिषद बैठा देगा ना इसका नाम उपनिषद तो आरणक में बड़ा भारी बैराग्यों का विषय का होगा महाराज ये तो दो दिन का जिंदगी सारी सुंदर इतना सुंदर विचार है कि आप वास्तविक को साधुगुरु वैष्णव का सामने बैठ कर विचार करो तो आपका बैराग्य आएगा कुरी लंपट का सामने उसका मुखारविंद से सुनोगे तो क्या होगा खुद का ही अंदर में काम क्रोध है लोभ है वो वेद का व्याख्या करने बैठे कोई मायावादी है उसका विश्वासी नहीं है भगवान का लीला में वो भागवत सब तक कर रहा है महाराज कितना नाचा गाना चल रहा है तो क्या होगा उसका खुद का ही नहीं है भक्ति विश्वास नहीं है वो चाहे जितना भी हंग जितना भी पांडित्य प्रकाश करे उसका कोई कीमत है कीमत है भक्ति नहीं है विश्वास नहीं है वक्ता का पहला कंडीशन है वो भगवान का ऊपर हंड्रेड विश्वास भागवत बक्ता जिसको बैठाओगे बी वेरी केयरफुल मारे ही जाओगे हरिकथा सुन के ही मरोगे <laughs> हरी कथा सुन के मरे जाओगे पूरा सेस खत्म तुम्हारी जिंदगी हो जाएगा क्योंकि उसका अंदर में काम को भरपूर है तुमको सुनाया वो काम तुम्हारा अंदर में आ जाएगा तुम बोले हम तो भगवत कथा सुना है आप भजन कर रहा है रोशी कर रहा है कितना सुंदर सेवा अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या करें नियम है जो नियम पालन करो तो फल मिलो फल मिले नहीं तो फल नहीं मिलने का कोई चांस है नहीं तो आपका आरण्य और उपनिषद का जो जो उद्देश्य है अरण्य के सारे वैरागों का बात सारे बहुत सुंदर सब है विचार दिखाया नेति नेति कर उसका बाद उपनिषद में एकदम भरपूर ज्ञान का विषय भगवान का विषय कभी ब्रह्मो का विषय कभी आपका सविशेष ब्रह्मो निर्विशेष ब्रह्मो दोनों किस्म का विचार है तो सविशेष ब्रह्मो इसका ही धारणा संभव है क्यों निर्विशेष ब्रह्मों का धारणा करने जाए उसमें आपका अंदर में अप्राकित सुख स्पर्श करना संभव नहीं असंभव है हाँ वो जो आपका निर्विशेष भावना ये आ, ये असंभव है कष्टदायक है इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में भी सुंदर बताया सुंदर बताया दराएगा ये तुम ये जो भगवान का निर्विशेष चिंतन करने जाओ दुखो बदभी रबा पते क्या श्लोक भूल गया अभी याद नहीं आ रहा है हाँ याद आएगा जल्दी तो निर्विशेष का चिंतन भगवान बोलते दुखो बध भी रबापति अव्यक्त ही गतिरो दुक्षम देहोब भी रबापति अव्यक्त ही गतिर अव्यक्तो ब्रह्मों का चिंतन करने जाओ इसमें तुम्हारा शांति नहीं मिलेगा आनंद नहीं मिलेगा अव्यक्त बने निर्विशेष जिसका कोई स्वरूप हमको तो सामने नहीं है भगवान का लीला भगवान का जितना सारे मीठा सहरूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट इसका बारे में जितना स्वादन करोगे कथा सुनोगे भक्तों का पास उतना ही आपका दिल में रस पैदा होगा और यही रस आपको जरूरत से प्रोटेक्शन देके के अंतिम भगवान का पास पहुंचा देगा समझा मेरा बा तो ये जो आपका जो त्रैगुण विषय आवेदन इस त्रैगुण भवारून इसका मोटा मोटी सुंदर व्याख्या मोटा मोटामोटी एकदम डिटेल्स व्याख्या नहीं होने से भी ये जो व्याख्या हुआ वो भी असंभव है ये जो व्याख्या ये व्याख्या गुरुवर्गो का इच्छा भक्ति में ठाकुर बहुपात बहुत बीजाभूषण विश्वनाथ चक्र सीधा साईपात इस सब का भावना का जिस्ट लेकर हमने चर्चा किया इस तक रहे काल चर्चा करेंगे जावान अर्थो उदापाने पाने सर्वतो संकलुदो दगे तावानो सर्वेशु वेदेशु ब्रह्मणस बिजानतः इस श्लोक का चर्चा काल होगा वाछा कल्पतुर्वश्य कृपा सिन्धुवच पतिता पावनिभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम काल के बुझब्बारिगुण विश्ववेदा का अर्थो नहीं समझा त्रिगुण मतलब त्रिगुण का इन्फ्लुएंस का अंदर बद्र जी स्वाभाविक रमन करते हैं वेद को वेद को, को फॉलो करोगे बिना समझ के फिर भी वो तुम्हारा त्रिगुण का अंदर ही आपका व्यवस्था होगा वेद को पढ़ा लेकिन कोई वेदोवीत उसका अनुगत में नहीं पड़ा नहीं जाना तो इसका मतलब ये है तुम त्रिगुणों का अंदर ही रह जाओ वेदों का चर्चा करते हुए भी लाखों लाखों ब्राह्मण और जो है सब ये त्रिगुण का अंदर है मेरा बात समझा युग हैं वही भाग नहीं है जो भी है है लेकिन बहुत कर्म कांडो का विषय हमने तो गिन के नहीं देखा रे वैभाग है हमने भाग बता दिया संगीता ब्राह्मण आरण्य उपनिषद बताया और हिसाब नहीं किया हमने ये, ये इसका जो समाधान है भगवान का मुख्यत्व वाणी क्यों ऐसा दिया गया ऐसा तो भागवत का षष्ठ स्कंध जब सुनोगे तब तो देखोगे वेदों का अंदर में जो काल जो उदाहरण दिया था एक बच्चा को टॉपी दे दो तो भाग्य आएगा तो एक व्यक्ति को बोले हे भगवान का भजन कर दूर तरफ भगवान का भजन करें अच्छा महाराज कम से कम ये करो ये जो लुक्रेटिव ऑफर देके उसको धीरे धीरे भगवान का ओर चलाने का व्यवस्था समझा वो तो किसी भी आलत से भगवान का भजन नहीं करे तो कम से कम तो ये व्यवस्था हो जाए उसको लोभ दिखा कर महाराज बच्चा को जैसे अच्छा वो दवा नहीं खाएंगे हम अच्छा नहीं खाना तो एक कामगार ये लाड्डू को देंगे तो थोड़ा बहुत तो खा ले तो लड्डू मिलेगा हाँ लड्डू मिलेगा इधर आजा तो कर उसको लड्डू का प्रभाव दिखा उसको कड़वा दवा खिलाने का व्यवस्था होता है तो कड़ा कड़वा दवा जो दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा को कड़वा दवा दिला के कष्ट देना उद्देश्य है क्या ना बच्चा को बीमारी से बाहर नहीं ले चले बीमारी हटा दे विचार क्या है उद्देश्य बच्चा को क्लेश देना नहीं है कड़वा दवा जोर जबरस्ती देकर उसे नहीं उद्देश्य है पिता माता का बच्चा को बीमारी हुआ है उसको बीमारी को हटा दे लेकिन वो खाएगा नहीं तो उसको इसलिए लड्डू दिखा कर पेड़ा दिखा कर खा ले तो ये देगा अच्छा देखो तो ठीक है हाँ ईदर लिखा हुआ तो खा ले पहले तो दवा खा लिया उसके बाद उसके बाद उसको लड्डू दिया गया तो आप अगर बोलोगे कि दवा खाने का उद्देश्य तो लड्डू देना ही है तो हम खूब दवा खाएंगे के कि माने हुआ शिल सच्चिदानंद भक्त ठाकुर इतना सुंदर व्याख्या किया इस जिंदगी में कभी कोई सोच ही नहीं सकता सेला शिला स्वच्छिदानंद वक्त में ठगुर बताएं कि देखो किसी जाम किस, किसी जगह तुम किसी काम के लिए गए हो उद्देश्य एक है, है? उद्देश्य किसी उद्देश्य लेके गए हो और उद्देश्य क्या है ना हम जो जो कुछ भी पूरा तमाम जो काम करने के लिए उसका आउटकम यही तो उद्देश्य और निर्दिष्ट क्या है इसके लिए तुम्हारा प्रोफेसर और टीचर लोग व जो तुम्हारा बुजुर्ग निर्देश दिए ये ये करना ये ये करना ये तो बाहर का निर्देश है निर्देश पालन करने का बाद उद्देश्य क्या है व्हाट इज़ द एक्चुअल आउटकम जैसे ध्रुवोतरा हम देखना चाहे ध्रुवो तारा देखने चाहे तो पहले हमको बताया ध्रुवोतारा देखने जाओ तो ध्रुवोतरा को धुबोतरा पहले देखोगे इधर एक एक तारा देखोगे उससे उस तरफ जाओगे धीरे दिर धीरे क्या जब ध्रवो तारा मिले तो उद्देश्य मेरा था ध्रुवो तारा को देखना लेकिन निर्दिष्टो निर्देश करके दिखा दिया ये तारा का और चलो और चलने का बाद थोड़ा सा इस तरफ ऐसा बेंट लो इस तरफ देखोगे तो आपको ध्रुवो तारा दिखाई पड़े तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया कि उद्देश्य और उद्देश्य निर्दिष्टो निर्देश और उद्देश्य दोनों में कन्फ्यूजन मत करो भगवान बोल रहे हैं कि वेद सर्वे रोहम्यो दैट इज कॉल उद्देश्य हो उसके लिए जो इंजंक्शन पास किया समय और काल के अनुसार और पात्रों के अनुसार समय काल और पात्रों के अनुसार सब लोगों को व्यवस्थित करने के लिए इन प्रोसीडियर धीरे धीरे पद्धति फॉलो करके उसका बाद सारे आज जो आदमी मान नहीं रहा है तो आज इस जन्म में काल या परसों इसको भगवान का ओर चलाना ही वेद का उद्देश्य है लेकिन भगवान जो ये आप बोलोगे क्यों त्रिगुण का विषय दे दिया खुद ही बोल रहे हैं त्रिगुण विषय आदा ये तो कोई मतलब नहीं हुआ भगवान तो देगा ही कि तुम जैसा संतान भगवान का तमाम दुनिया भगवान का ही भगवान मांगे ठीक है कम से कम ये नहीं चाह रहा है कम से कम तो इतना, इत, इतना इतना तक तो चले फुल कॉन्सियसनेस तक जा नहीं पाएगा कम से कम उसका ऐसा विधि विधान दे दे तो कम से कम इस तक तो चले ठीक है बाद में देखा जाएगा उसको फिर आगे ले जाएंगा क्रम मार्ग तो भगवान तमाम व्यवस्था समाज का करने के लिए इच्छा करके वेदों में जो ऑफर है बेदा बेदा पुष्पिता में जो पुष्पिता बाचा ये सब दिया इच्छा करके क्यों इसको ना दिखाए तो करेगा नहीं एटॉल आएगा नहीं कम से कम लेके उसका बाद आरणक में प्रविष्ट हो जाए किसी संतों का देखा हो जाए उसका बाद उपनिषद में ले जाए बस अंतिम में तो देखेंगे भगवान प्राप्ति लक्ष्य है, है न तो ये है तो तो हाँ कर्मकांडी में लगे रहने के लिए भगवान नहीं बताए भगवान का उद्देश्य बहुत ऊंचा। लेकिन आम आदमी तुम्हारा मापी क्वेश्चन करते हैं ये वेरी गुड क्वेश्चन ये करना चाहिए नहीं किए तो ये सुनाई नहीं बेद का ये गीता का व्याख्या ये क्वेश्चन किए इज वेरी इंटेलिजेंट देन क्वेश्चन नहीं किए तो इंटेलिजेंट नहीं है सुना नहीं है। तो अच्छा बात है तो इसका पूरा तुम्हारा उत्तर मिलेगा जब भगवत का प्रवचन होगा षष्ठ स्कंधों में जब आएगा युमराज जी का उधर सब विचार तब हम डिटेल्स व्याख्या करेंगे ठीक है वांछा की वाछा कल्पतरो सिंधुपतिदान पावन भ्यू